महाभारत शांति पर्वचत्ध्याुधिष्ठिद्वार भगवान श्रीकृष्ण की स्तती वैशंपाय महाप्राज्यो राज्य युधिष्ठिडरीक्षी कहते हैं राजन राज्य राजभिषेक के पश्चात राज्य पाकर परम बुद्धिमान युधिष्ठिर ने पवित्र भाव के साथ हाथ जोड़कर कमल नंदा सार्षवंशी श्रीकृष्ण से कहा तब कृष्ण प्रसादन दये न बुद्धिया चदार्दोल तथा पुनः प्राप्त राज्यपयताम नमस्ते पुनः यदु सिंह श्री कृष्ण आपकी ही कृपा नीति बल बुद्धि और पराक्रम से मुझे पुनः अपने बाप दादों का यह राज्य प्राप्त हुआ है सत्रों का दमन करने वाले कमल आपको बारंबार नमस्कार है स्वामेकमाहु पुरषम तामाहू साता पति नाम स्वाम बहुविधे सुवंती अपने मन और इंद्रियों को संयम रखने वाले द्विज एकमात्र आपको ही अंतर्यामी पुरुष एवं उपासना करने वाले भक्तों का प्रतिपालक बताते हैं साथ ही वे नाना प्रकार के नामों द्वारा आपकी स्तुति है विश्व कर्म नमस्ते सुविश्वात्मन विश्व संभव विष्णो जिष्णो हरे कृष्ण वैकुंठ पुरुषोत्तम यह संपूर्ण विश्व आपकी लीला में सृष्टि है आप इस विश्व के आत्मा हैं। आप ही से इस जगत की उत्पत्ति हुई है आप ही व्यापक होने के कारण विष्णु विजयी होने से जिष्णु दुख और पाप हर लेने से हरि अपने और आकृष्ट करने के कारण कृष्ण विकुण्ठ धाम के अधिपति होने से वैकुंठ तथा क्षर अक्षर पुरुष से उत्तम होने के कारण पुरुषोत्तम कहलाते हैं आपको नमस्कार है आदि सप्तधा तो पुराणो गर्भता पृष्ठ गर्भ तमेकुगम तां वदंत आप पुराण पुरुष परमात्मा ही सात प्रकार से अधिति के गर्भ में अवतार लिया है आप ही गर्भ के नाम से प्रसिद्ध हैं विद्वान लोग तीनों युगों में प्रकट होने के कारण आपको त्रियुग कहते हैं शिक्षा आपकी कृति परम पवित्र है आप संपूर्ण इंद्रियों के प्रेरक हैं घृत ही जिसके ज्वाला है वह यज्ञ पुरुष आप ही हैं आप ही हंस अर्थात विशुद्ध परमात्मा कहे जाते हैं त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर और आप एक ही हैं आप सर्वव्यापी होने के साथ ही दामोदर अर्थात यशोदा मियाँ के द्वारा बंध जाने वाले नटवर नागर भी हैं वराहोग्ने बृहदाक्षण अनेक साषपेट वराह अग्नि बृहद भानु अर्थात सूर्य वृषभ अर्थात धर्मध्वज अनेक साह शत्रुसेना का वेग सह सकने वाले पुरुष अंतर्यामी अंतर्यामीविष्ट सबके शरीर में आत्मा रूप से प्रविष्ट और उक्रम अर्थात वामन ये सभी आपके ही नाम और रूप हैं वरिष्ठ उग्र सेना सत्यो वाज निर्गु नाम सबसे भयंकर सेनापति तथा स्वामी भी आप ही हैं आप स्वयं कभी युद्ध से विचलित न होकर शत्रुओं को पीछे हटा देते हैं सरकार संस्कार संपन्न द्विज और संस्कार शून्य वर्ण शंकर भी आपके ही स्वरूप है आप कामनाओं की वर्षा करने वाले वृष अर्थात धर्म है कृष्ण धर्म धर्मेम श्री कृष्ण धर्म अर्थात यज्ञ स्वरूप और सबके आदि कारण आप ही हैं वृष वृषदर्भ इंद्र के दर्प का दलन करने वाले और वृषाक हरिहर भी आप ही हैं आप ही सिंधु समुद्र विधर्म निर्गुण परमात्मा अर्थात ऊपर नीचे और मध्य ये तीन दिशाएं चंद्र और अग्नि ये त्रिविध तेज तथा वैकुंठ धाम से नीचे और होने वाले भी हैं। सम्राट विराट क्रिष्न ही आप सम्राट विराट स्वराट और देवराज इंद्र है यह संसार आप ही से प्रकट हुआ है आप सर्वत्र व्यापक सत्ता रूप और निराकार परमात्मा है आप ही कृष्ण सबको अपने ओर खींचने वाले और कृष्णवर्तमान अग्नि हैं स्वेष्ठावर्तः कपिलो ध्रुव पतंग यज्ञसेन स्वच्छसे आप ही को लोग अभिष्ट साधक अश्विनी कुमारों के पिता सूर्य कपिल यज्ञ ध्रुव गरुण तथा यज्ञसेन कहते हैं शिखंडी नवसो बभ्रु दिवस स्पृक पुनर्वचो आप अपने मस्तक पर मोर का पंख धारण करते हैं आप ही काल में राजा नहुश होकर प्रकट हुए थे आप संपूर्ण आकाश को व्याप्त करने वाले महेश्वर तथा एक ही पैर में आकाश को नाप लेने वाले विराट हैं आप ही पुनर्वसु नक्षत्र के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं सुबभ्रु अत्यंत पिंगलवर्ण रुक्मय यज्ञ सुवर्ण की दक्षिणा से भरपूर यज्ञ सुषेण अर्थात सुंदर सेना से संपन्न तथा द्वन्ध्वी स्वरूप हैं भस्ति नये श्री, श्री पद्म पुष्पारणुभु सर्वक्ष्मी गभस्ति नये मे अर्थात कालचक्र श्री पद्म पुष्पारीभु विभु सर्वथा सूक्ष्म और सदाचार स्वरूप कहलाते हैं अम्भोनि ब्रह्म तम पवित्रम धाम धाम हिण्य गर्भम तामुषा स्वाहा केशव आप ही जलनदी समुद्र आप ही ब्रह्मात था, आप ही पवित्र धाम एवं धाम एवं के है ब्रथा विद्वान पुरुष आपको ही हिरण्यगर्भ सदा और स्वाहा आदि नामों से प्रलय से कृष्ण तमे वेदम सृजथे विश्वग्रे विश्व चेदम तदे विश्व योनि नमो स्थिति साग कृष्ण आप ही इस जगत के आदि कारण है और आप ही इसके प्रलय स्थान कल्प के आरंभ में आप ही इस विश्व की सृष्टि करते हैं विश्व के कारण यह संपूर्ण विश्व आपके ही अधीन है हाथों में धनुष चक्र और खट धारण करने वाले परमात्मन आपको नमस्कार है एवं कृष्ण भारतम इस प्रकार जब धर्मराज ने सभा में यद कुल श्रिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर भरत भूषण ज्येष्ठ का उत्तम वचनों द्वारा अभिनंदन किया धर्मराजे या या सर्वपापे जो धर्मराज द्वारा भगवान के इन सौ नामों का पाठ या श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है शांति परमी राजधर्माशासन परमि चारिंशो अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत धर्मानुशासन पर्व में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति विषय तैतीसवा अध्याय पूरा हुआ